श्राद्ध के समय जो मनुष्य चीनी से भरे हुए बर्तनों का दान करता है, वह सुंदर रूप, शक्ति और बुद्धि को प्राप्त करता है। श्राद्ध के समय याचक के मनचाही वस्तु का दान करने से यक्ष का और सुंदर मकान का दान करने से राजसीय यक्ष का फल प्राप्त होता है। फलों से लदे हुए जो उबन का दान करने से सुगंधित हूँ वो बाग बगीचों तालाबों गोशालाओं और ग्रहों के दान करने से सदा दानी मनुष्य स्वर्ग में बहुत दिन तक निवास करता है श्राद्ध काल में रत्नों से जड़े हुए पितर और शैया का दान करता है उससे पितरगण परम प्रसन्न रहते हैं और दानी मनुष्य बहुत समय तक स्वर्ग में रहता है उन्हें वस्त्रों को कंबल को चर्म मर्ग की खाल को दान करने से सुपात्र पे का फल प्राप्त करता है बहुत सी सुंदर चत्रिया उनके पुत्र उनके वश में रहते हैं वह मनुष्य सदा निरोग रहकर सुख प्राप्त करता है जो मनुष्य रेशमी वस्त्र सूती वस्त्र सुंदर साड़ियों को श्राद्ध मिदान करता उस मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं वस्त्र देवताओं को प्रिय है उस सब से अच्छे वस्त्रों के अभाव में कोई भी कार्य नहीं होता कपड़ों के बिना ना तो यज्ञ पूरा होता है इसलिए श्राद के समय वस्त्रों का दान करना चाहिए वस्त्रों के दान करने वालों को वेदों यज्ञ और तपस्यों का फल प्राप्त होता है जो मनुष्य श्राद्ध के अवसर पर सभी इंद्रियों को वश में रख लेता है वस्त्रों का दान करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं वह मनुष्य सभी कामनाओं सहित यज्ञ का फल प्राप्त करता है श्राद्ध में सत पेठा ही मधु खिचड़ी दूध और दूध से बनी मिठाई तथा सुंदर पूजा दान करता है वह अग्निशठोम यज्ञ वर्ष में श्राद के समय मघा नक्षत्र में दही दूध माखन घी मट्ठा तथा तरह-तरह के पकवानों का दान करने से पितरगण अधिक प्रसन्न होते हैं श्राद करते समय घी के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए भूमि पर घी छोड़ना चाहिए गया तीर्थ में श्राद के अवसर पर हाति दान करने से उसके पितर तृप्त होते हैं धृत दूध खिचड़ी मीठा मधु मूल फल जिवड़ा मसूर सतु धान के लावे पूआ कुत्यास के दान करने से सभी पितर गण तृप्त होते हैं श्राद्ध में घी तथा मीठे-मीठे सुंदर खाने की सुविधा को दान करने से तथा दही के दही के सतु को दान करने से मनुष्य को अक्षय फल प्राप्त होता है जो मनुष्य श्रद्धा से नए अन्न का श्राद्ध में दान करता है वह सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करता है श्राद्ध के अवसर पर विष्णु देव और सोम का भाग निकालना चाहिए और गैंडे के मांस की बलि देनी चाहिए गैंडे के सींग को निकाल देना चाहि� अतिथियों को हाथ जोड़कर पहले आसन देना चाहिए तथा फिर भोजन कराना चाहिए ऐसा करने से मनुष्य को यज्ञ कफल मिलता है अपने द्वार आए हुए इस प्रकार अतिथि को भोजन कराने से अक्षय फल प्राप्त होता है श्राद्ध में अन्न दान करने से तीन करोड़ सुंदर कन्याएं प्राप्त होती है। इस मृत्यु लोक में अन्न दान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है अन्न से ही पूरी पृथ्वी पर सभी जीव उत्पन्न हो जाते हैं और अन्न ही से मनुष्य जीवित रहता है अतः अन्न ही मनुष्य को जीवन दान होते हैं मृत्यु लोक में जीवन दान के समान भी कोई दूसरा � अन्न से ही ये सारे लोक प्रतिष्ठ होते हैं, अन्न दान से ही वे वर्तमान हैं, अन्न ही साक्षात भ्रम है, उनी से ही ये सार संसार व्याप्त है, अतः इसी प्रकार इसी कारण अन्न दान के समान और कोई दान नहीं है, पितरों में जो मनुष्य श्राद्ध रखते हैं, उनको जो कुछ संसार में है, सभी पदार्थ शीघ्र ही सुलभ हो अतिथि का सम्मान पूर्वक आश्रय देना चाहिए हजारों देवगण अतिथि को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार पृथ्वी पर नाना रूपों में घूम करते हैं जो मनुष्य ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का श्रद्धा में श्रद्धा सहित दान करता है वह पृथ्वी का राजा होकर एक छत्र राज्य करता है और इसे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं ये दान परम धर्म कहलाते हैं विद्वान पुरुषों ने इनका बहुत आदर किया है इस प्रकार के दान करके राजा लोग राज्य प्राप्त करते हैं गरीब मनुष्यों को धन प्राप्त होता है रोगी मनुष्य निरोग होकर सुख प्राप्त करते हैं पितरगण उनके सभी कार्य को पूरा करते हैं वायुपुराण का असिवा अध्याय संपूर्ण वायुपु विशेष तिथियों में श्राद्ध करने का फल, ब्रह्मपति बोले, अब मैं आपको नित्य नैमित्तिक और कामेश्राद्धों का वर्णन सुनाऊंगा और श्राद्ध कर्म में किस प्रकार पूजन करना चाहिए, वह भी बताऊंगा। तीनों अष्टिकाओं के रहने से पुत्र और धन संपत्ति प्राप्त होते हैं। श्राद्ध कर्म में पूर्वपक्ष और कृष्� इन तीनों अष्टिकाओं के इस प्रकार नाम है, पहली चित्री है, दूसरी प्रजापात्ते है और तीसरी वेश्वदेवी के नाम से पुकारी जाती है। पहली चित्री को हूँओ से दान करना चाहिए, दूसरी प्रजापात्ते को मांस दान करना चाहिए तथा तीसरी वेश्वदेवी को शाकों का भोजन कर देना चाहिए। इस प्रकार इन तीनों अष्टिकाओं के यह नियम बदलाए हैं पितरों के लिए अनावस्थ का श्राद्ध करना चाहिए इसके अतिरिक्त चौथी अष्ट का मिले तो वह भी श्राद्ध मनुष्य को करना चाहिए विद्वान मनुष्य को इन अष्टिकाओं में बहुत धन खर्च करके श्राद्ध करना चाहिए इस प्रकार करने वाला मनुष्य इस लोक और परलो इनकी पूजा करने वाले मनुष्य सभी जगह सुखी रहते हैं और नास्तिक मनुष्य सभी जगह दुखी रहते हैं पितरगण श्राद्धों के अवसर पर मनुष्यों के पास इस प्रकार आते हैं जिस प्रकार की गाय नदिया या में पानी पीने के लिए जाती है विशेष तिथियों में देवता भी इस प्रकार मनुष्यों के पास आते हैं वे पितरगण देवताओं जो मनुष्य इन अष्टकाओं में पित्रों की पूजा नहीं करते, उनका संसार में यह जन्म विवर्त हो जाता है। उन्हीं जो कुछ पहला करता वह भी शीन हो जाता है। जो मनुष्य इन श्राद्धों के दिनों में श्राद्ध कर्म करते, उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। और जो मनुष्य ऐसा नहीं करते, वे अधम योनि में जन्� उनको धन संपत्ति ऐश्वर्य संतान पुत्र पोत्र आदि बुद्धि पुष्टि स्मरण शक्ति प्राप्त होते हैं जो प्रतिपदा के दिन श्राद्ध करने से धन संपत्ति का लाभ होता है दोही तिथि में करने से राज्य प्राप्त होता है तीज को करने से शत्रुओं का नाश होता है और उनके बापो को नष्ट करता है चतुर्थी को करने से शत्रुओं का कूट चालों का ज्ञान प्राप्त होता है छठ के दिन श्राद्ध करने से देवता पितर लोग उन प्रसन्न रहते हैं संपत्ति के दिन श्राद्ध करने से मनुष्य को बड़े-बड़े यज्ञों का फल प्राप्त होता है अष्टमी के दिन श्राद्ध करने से सभी सिद्धियां मनुष्य को प्राप्त होती है नवमी के दिन करने से मनुष्य को धन संपत्ति है दसवीं के दिन श्राद्ध करने से मनुष्य को भगवान लक्ष्मी प्राप्त होती है, एक आदशी के श्राद्ध करने से सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है, एक आदशी का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, उसके करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, द्वादशी के दिन श्राद्ध करने से अपने देश की भलाई होती है � त्रेवदशि के दिन श्राद्ध करने से मनुष्य को धन संतान बुद्धि पशु दिगर आयु ऐश्वर्य तथा निरोग काया प्राप्त होते हैं।